नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट फिल्म विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि आप सभी जानते हैं विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में हम लोग कुछ खास नए लोगों को आपसे मिलाने की कोशिश करते हैं और ख़ास अनुभवी व्यक्तियों को जैसे म्यूज़िक में है या फिल्म में है या फिर कोई सोशल वर्क करते हैं उन सभी को हम लोग बुलाते हैं ताकि उनसे जब बातचीत करते हैं तो कहीं ना कहीं एक हमारी अंतर को स्पर्श मिलता है टचिंग होता है और हमें प्रेरणा भी मिलती है आज एक ऐसे खूबसूरत शख्सियत से मैं मिलाने जा रहा हूं जिनकी आवाज से आप समझ जाएंगे अजाम अली मुकर्रम गाते भी हैं और म्यूजिक कंपोज भी करते हैं तो उन्हीं से सुनेंगे उनकी जीवन की कुछ खास एक्सपीरियंसेस हम लोग शेयर करेंगे आप। तो आप सभी की तरफ से अजाम अली जी का बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार जी स्वागत है और मैं चाहूँगा कि हमारे लिसनर्स जो है पहली बार आपकी आवाज़ से रूबरू हो रहे हैं और वैसे तो आपका जो फेमस गाना है वो जैसे कि भक्ति गीत आपने सुनाया है शिव प्रिया मेरे साथ है वो गीत आपने गाया है तो हम उसको रेडियो पे चलाते रहते हैं तो मैं चाहूँगा कि अब आपकी पूरी इंट्रोडक्शन हमारे सभी श्रोताओं को हो अपने बारे में ज़रूर बताएँ जी मैं आज़म अली मुखर्र आई एम फ्राम रामपुर घराना ज़रूरी है कि म्यूज़िक के अंदर मेहनत है लगन है संगीत तो एक साधना है तो साधना को जो है तो साधना के तरीके से किया जाए और संगीत जो है तो एक भगवान है और ईश्वर की ये ये इंसान को एक देन होती है वरदान है उसका तो संगीत जो है तो एक ऐसी चीज़ है कि जिससे आपकी आत्मा को शांति मिलती है आपकी रूह को ताजगी मिलती है और आप अगर संगीत करते हैं या सीखते हैं तो सीखने में ज़रूरी है कि उसका सही तरह से रियाज संगीत में क्योंकि रियाज के बिना तो कुछ भी नहीं है तो उसका रियाज हो मेरा अभी तक का ही अनुभव रहा है जो मैंने अभी तक सफ़र किया है तो उसमें यही है कि कोई भी काम इतना आसान तो है नहीं बहुत मुश्किल है चाहे वो आप सिंगर हैं या म्यूज़िक डायरेक्टर हैं या एक्टर हैं या किसी भी आर्ट फील्ड से जुड़े हुए हैं तो वो सारी चीज़ें बड़ी मुश्किल है, बहुत मुश्किल होता है और अपने आप को उन चीज़ों में लाना और उन चीज़ों का इस्तेमाल करना ज़िंदगी को इस्तेमाल करना किस तरह से आप करेंगे यूटिलाइज तो वो ज़रूरी है कि रियाज मेहनत आपके काम में आपको होना चाहिए संगीत जो है तो संगीत ऐसा है कि हमने जो मेहनत करी है संगीत में हमने सात साल की उम्र से मेहनत करी है उसके अंदर आ, तो सात साल की उम्र में जब हमारे पापा और जो हमारे जो ताऊजी थे और एक गुरुजी और थे तो वो सिखाते थे हमें तो जो हमारी शुरुआत हुई थी वो टपा गायकी से हुई थी टपा अच्छा। गायकी बहुत मुश्किल है टपा गायकी में इतना रियाज है कि अगर आपने टप्पा गा लिया तो समझो कि आप निकल गए ज़िंदगी आपकी संवर गई लेकिन ज़रूरी है कि वो वहीं तक नहीं है उसके आँखें भी बढ़ना है आपको रियाज जरूरी है तो हमारी वहाँ से शुरुआत हुई फिर हम क्लासिकल आर्टिस्ट बनना चाहते थे सिंगर बनना चाहते थे बट ये वक्त ने वो साथ नहीं दिया लेकिन रियाज आज भी जारी है अब हम घुस गए थोड़ा सा गजल गायकी में थोड़ा भक्ति में घुस गए कुछ भजन गज़ल कवाली सूफी और फिल्मों में कुछ म्यूज़िक कुछ एल्बम्स वग़ैरह में कंपोज करना ये करना तो बस वही सिलसिला चल रहा है और उसी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं लेकिन ज़रूरी है कि कोई भी काम इतना आसान नहीं है चाहे वो लिरिक्स राइटर के लिए हो ज़रूरी है कि अगर कोई एक लिरिक्स राइटर है तो उसको चाहे भजन हो या गीत लिख रहा है या वो गजल लिख रहा है या वो नात है मन है सूफ़ी ये कुछ भी है उसके लिए ज़रूरी है कि उसका कंसंट्रेशन क्या है किस चीज़ पे और उसके अलावा बहर बहुत ज़रूरी है रदीफ़ काफ़िया जिस तरह से शायरी में होता है तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है शायरी भी इतनी आसान नहीं है संगीत भी इतना आसान नहीं है <laughs> और कंपोज करना भी इतना कंपोज करने का मतलब है कि आपने किसी को डिज़ाइन कर दिया कंपोज करने का मतलब है जैसे एक कोई फोटोग्राफर जो एक तस्वीर बनाता है वो पहले आपको खींचेगा फिर वो उसमें पेंट कर डिज़ाइन करेगा ये तो जैसे कि आप पोर्ट्रेट बनाते हैं तो लाइक दैट कंपोजिशन वो है कि आप किस तरह का आपका, आपका सोच है आपको तो वो कंपोजिशन अच्छा शायरी सोच है तो जैसी शायरी होगी वैसी कंपोजिशन होगा तो वो भी बहुत मुश्किल है और ज़रूरी है कि इंसान को कोई भी इंसान अपने फ़न में वो मेहनत करता रहे और इस कम और इसमें तो बहुत ही मेहनत की सर ज़रूरत है बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से एक सिंगर को क्या क्या करना पड़ता है और साथ में एक कंपोजर को क्या करना पड़ता है वो चीज़ें बहुत ही अच्छी तरह से आपने बताया और मुझे लगता है कि हमारे सभी श्रोता इस बात से भी वाकिफ़ होंगे कि हर चीज़ में मेहनत लगती है और ख़ास करके जब बात आती है सूफी गाना या भक्ति गीत गाना कभी कभी एक चीज़ें अगर आप गा लेते हो तो अच्छा लगता है कि आप उस चीज़ को अच्छी तरह से मैंटेन करते हो लेकिन जब स्विच ऑफ हो जाता है यानी चेंज ओवर करते हैं हम लोग सूफी या फिर ऐसे भक्ति गीत या फिर कुछ और चीज़ें हम लोग करते हैं तो उसमें थोड़ा सा मेहनत ज़रूर लगता है एक बार उसको भी प्रैक्टिस करना पड़ता है उसके लिए भी काफ़ी टाइम देना पड़ता है तो मैं चाहूँगा कि अभी हाल ही में आपने जो भक्ति गीत गाया है उस गीत का मुखड़ा ज़रूर सुनाइए ये भाव है प्रेम भाव है और इसमें एक सीख भी है मुरली अमृत की धरा है धरा जो देती दिलों को सहारा मुरली हम अमृत की धारा है धारा जो देती दिलों को किनारा भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझाए हमें देवता बनना है प्यारा देखो गलती न करना दोबारा हो मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दिलों को किनारा अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा You close again. या ये मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा पंचामृत जल लगनी धरती और गगन है चार दिशाएं चार दिशाए चारों युगों को नमन है चारों युगों को नमन है सांसों के तार जुड़े प्रभु से दिखाए नजारे नजारी प्रभुपति पढ़ लो सजनी साजन लाए हमारे साजन लाए हमारे मुरली में जो समाज वो फरिश्ता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 बहुत ही अच्छा गीत आपने प्रेजेंट किया और आशा करता हूँ हमारे सभी लिसनर जो है इस बात को अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं कि गीत के अंदर संदेश भी है और एक टचिंग भी है प्रेम भाव है ईश्वर के साथ ईश्वर की जब बातें हम लोग सुनते हैं तो ईश्वर हमें सही राह भी दिखाते हैं और ऊंचे स्थान पर भी ले जाते हैं और साथ साथ में उस ऊंचे स्थान पर जाने के लिए जो तपस्या करनी है जो मेहनत करनी है उसकी सीख भी वो खुद ही देते हैं तो बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम्पल और एक बहुत ही सुंदर गीत आपने प्रेजेंट किया आइए आगे, आगे बढ़ते हैं इस गीत के बाद हम लोग अब जैसे कि आप बॉम्बे माया नगरी में रहते हैं बहुत सारे लोगों की ख्वाब रहता है कि मुझे भी बॉम्बे जाके आना है बहुत सारे लोग जो है और स्टेट में रहते हैं वो भी बॉम्बे के फ़ैन होते हैं कहीं ना कहीं उनके दिल में एक कसक रहती है कि बॉम्बे घूमना चाहिए देखना चाहिए तो आप यहाँ पर कितने समय से हैं और आपको क्या लगता है इस दुनिया में जिस जगह पे आप रहते हैं मैं यहाँ अट्ठाईस साल से हूँ और मैं यहाँ पर जब भी मैं बारह साल का था तो मैं बॉम्बे आया था पापा के साथ तो अभी मैं फोर्टी इयर्स का हूँ तो अट्ठाईस साल हो गया मुझे अट्ठाईस साल में मतलब कुछ टाइम तो मेरा ऐसा ही निकल गया सोलह सत्रह साल की उम्र से मैंने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा और फिर मैंने अपना वही रियाज रहा लेकिन बहुत मुश्किल है बॉ, बॉम्बे में रहना और स्ट्रगल करना बहुत मुश्किल है लोग समझते हैं कि बहुत आसान है अभी हम कोई भी है तो सोचता है बॉम्बे में जाएंगे ये हो जाएगा बॉम्बे में जाएंगे वो होगा पैसा मिल जाएगा कि हमें कोई गाना रिलीज़ हो जाएगा स्ट्रगल आसान हो जाएगा ऐसा नहीं होता है यहाँ आपको अपनी बात लोगों तक पहुँचाना पड़ती है सुनाना पड़ती है और ज़रूरी है कि सुनने वाला कौन है आप सही विश्वास सही श्रद्धा के साथ और इबादत के तरीके से आप अपने काम को करो और बस मेहनत करते रहो मेरा तो एक ही कहना है सर कि मेहनत करते रहें फल देने वाला वो है उसकी जो रोशनी और जो उसकी कुदरत जो हमारे अंदर है बस वही हमसे सब करा लेती है बस सच्चाई ये है कि मेहनत हमें करते रहना है और वो जो रोशनी जो दी है उस रोशन को हमें रोशनी रौश, रखना है अपना जहन भी रोशन रखना है उस रोशनी से अपनी आत्मा भी रोशन रखना है अपना ज़मीर भी रोशन रखना है और मतलब अपने काम को भी रोशन रखना है जो काम हम कर रहे हैं तो ये ज़रूरी है कि स्ट्रगल इतना आसान तो नहीं है बॉम्बे में बहुत मुश्किल अच्छा। है लेकिन ये भी ज़रूरी है कि हिम्मत कोई ना हारे हिम्मत से हर काम मतलब जंग जीती जा सकती है आपके अंदर अगर हिम्मत है तो आप कुछ भी कर सकते हो और हिम्मत नहीं है तो आप सोचोगे नहीं क्या होता है ना कि कभी कभी हम ये सोचते हैं कि नहीं ये काम हमारा नहीं होगा कभी हम मतलब ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं कि नहीं ये काम हमारा हो जाए तो कभी कभी जो हम ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं तो वो भी हमारा काम हो जाता है लेकिन इंसान को हमेशा कॉन्फिडेंशियली बात करना चाहिए और कॉन्फिडेंस में रहना चाहिए कि अगर कोई काम हमारा हो रहा है तो वो डेफिनेटली वो काम हमारा होना ही है हमने ख़ुद इरादा किया है ना लोग कहते हैं कि बॉम्बे जाएंगे स्ट्रगल करेंगे फिल्मों में काम करेंगे गाना गाएंगे लिरिक्स लिखेंगे बिल्कुल सही है उनको पूरा हक है सोचने का ज़रूरी है कि स्ट्रगल भी वैसा होना चाहिए ज़रूरी है कि उनके पास काम होना चाहिए अच्छा अच्छी क्वालिटी होना चाहिए चाहे म्यूज़िक हो म्यूज़िक में एक अच्छा सिंगर है तो उसकी एक अच्छी क्वालिटी होना चाहिए और यहाँ पर ऐसा नहीं होता है कि बस एक गाना गाया और वो हो गया नहीं यहाँ तो ये यह होता है कि आप कितना लिख सकते हो अगर आप सौ गाने लिखोगे तो उसमें से एक अगर आपका हिट हो गया तो आपकी पूरी ज़िंदगी हिट है अगर आपने सौ गाने गाए हैं और एक गाना आपका हिट हो गया गाया हुआ तो आपकी पूरी लाइफ सफल हो गई आपने अगर एक कंपोज़ दस कंपोज़ किया है या सौ किया है उसमें से एक भी कंपोजिशन आपकी मार्केट में आ गई पब्लिश हो गई तो आप सफल हो गए पूरी लाइफ सफल हो गई आपने कितना काम किया कोई वो नहीं देखेगा एक गाना वो आपका फेमस फिल्म फेमस हो जाएगा वो वो, वो इंडस्ट्री है एक्चुअली ये है ये ज़िंदगी है कि आप दस चीज़ें करोगे कुछ नहीं होगा बट उसमें यह होता है कि एक चीज़ आपने ऐसी कर दी कि आप पूरा पब्लिश हो गए मार्केट में आ गए लोग आपको समझ रहे हैं आपको पहचान रहे हैं आपके गाने के भले वो एक गाना हो तो लेकिन उसके लिए प्रयास प्रयास पूरा तब लगता है हाँ। साल बीस साल ये टाइम लगा अब कोई कोई ऐसा होता है कि बॉम्बे गए और उनका काम हो गया तो वो कहते हैं कि अरे यार मेरा तो मैं तो आते के साथ मेरा काम हो गया बट हाँ। वो जो काम हो गया है उसके बाद आपको कितना रुकना पड़ेगा ये आपको नहीं पता है, नहीं पता है।, पता है। <laughs> ये चीज़ है ये चीज़ है बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं आशा करता हूँ आप सभी को जैसे कि आप अगर बॉम्बे आते हैं अगर किसी मकसद यहाँ आते हैं तो मकसद लेकर अगर आते हैं तो अच्छी बात है लेकिन उसको फुलफ़िल करने में हो सकता है कि एक साल दो साल तीन साल पाँच साल दस साल भी लग सकते हैं और आपका कंपोजिशन या आपका गाना फेमस हो गया अगर सौ में से दो सौ में से एक गाना भी हिट हो गया तो आपका जीवन सफल है लेकिन वही बात है कि आपको कभी कभी ब्रेक बहुत जल्दी मिलता है कभी लेट मिलता है लेकिन वही चीज़ है कि उन तक उस तक उस सफलता के मंजिल तक पहुंचने में आपको जो टाइम लगता है उसको स्पेंड करना आना चाहिए और उसके लिए आपको मेहनत करना है तो ये बहुत बड़ी चीज़ है जो अजम अली साहब अभी 28 साल तक मुंबई में रहे हैं और 28 साल पूरे करके भी वो अभी तक जी रहे हैं और उन चीज़ों को कर रहे हैं काफ़ी अच्छी उनकी एक्सपीरियसिस हैं तो मैं चाहूँगा कि वो गज़ल भी गाते हैं सूफ़ी गाना भी गाते हैं तो एक सूफ़ी एंड एक गज़ल हम सुनना चाहेंगे अभी मेरा अभी एक जी म्यूज़िक ने रिलीज़ किया है गाना और बहुत अच्छे शायरे ने लिखा है वो इफ्तार साहिल हिस्ट फ्रॉम अमेरिका सो गारों में आपके सामने hmm, जब तेरी जुल्फ उड़ा करती है जब तेरी जुल्फ उड़ा करती है खुद हवा रुक के चला करती है, जब तेरी जुल्फ करती है। <laughs> बहुत ही प्यारा सा जो सूफी गाना है ये आपने सुना है आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को भी अच्छा लगना है तो आइए अभी लेते छोटा सा ब्रेक सुनते एक और गीत आप सुनाए हैं रीड मॉट वन नाइनटी पॉइंट फोर अफ सुनते रहो मुस्कुराते रहो हमसे मिले तुम सजन तुमसे मिले हम बरसात में ना ना। बरसात में हमसे मिले तुम सजन तुमसे मिले हम लपू में पुकारियों में रागम मिल न सके हाय मिल न सके हम मिल न सके हाय मिल न सके हम नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आजम अली जी हमारे साथ हैं जो सूफ़ी सिंगर हैं और भक्ति गीत और गज़ल्स गाते हैं तो काफ़ी अच्छा उनकी जो आवाज़ आपने सुनी अभी सूफी गाने में तो फील आ रहा है कि कहीं ना कहीं आप उस आवाज़ के साथ जुड़ जाते हैं एक कनेक्शन बना जाता है और जैसे कि आप अभी गज़ल भी गाते हो तो सूफ़ी गाने में एंड गज़ल में और वकती गीत में थोड़ा सा क्या अलग करता है इन चीज़ों को कि आप जो गीत गा रहे हो उसको भक्ति और जो गीत अभी आपने सुनाया थोड़ी देर पहले उस एंड आगे हम सुनना चाहेंगे आपसे गज़ल तो ये तीनों चीज़ों का जो अलग अलग नाम दिया गया है म्यूज़िक के साथ ये भी कंपोज होते हैं लेकिन फिर भी इनको अलग क्यों किया गया पहले मैंने आपको भक्ति सुनाया फिर गजल सुनाई अब सूफी अब इन तीनों में फ़र्क क्या है जो आप भक्ति गा रहे हो तो आप ये परमात्मा से जुड़ के गा रहे हो ठीक है परमात्मा से जुड़ के गा रहे हो और उसमें उसका ध्यान है ईश्वर का ध्यान है आप सूफी गा रहे हो तो भी उसमें भी ईश्वर का ध्यान है उसको भी आप उसका ध्यान ऊपर अल्लाह की इबादत कर रहे हो ईश्वर की इबादत कर रहे हो तो ये सूफी है और ये भक्ति है भक्ति सूफ़ी अब आई गज़ल की बात या रोमांटिक की बात तो गज़ल ऐसा है कि आप किसी के ऊपर भी लिख सकते हो आज के हालातों के ऊपर लिख सकते हो और गज़ल आप अपने महबूब के लिए भी लिख सकते हो गज़ल जो, जो है तो आप ईश्वर से रिलेटेड भी गा सकते हो कह सकते हो और महबूब के लिए भी गास है रोमांटिक ग़ल तो गज़ल का भी एक अलग अलग अपना अपना चलन है लोगों का अलग अलग तरह से लिखते हैं गज़ल में एक शायर की अपनी रूह होती है शायर का अपना एक उसका सोल अ, मतलब शामिल होता है और उसमें ये होता है कि जो भी लिखता है वो अपने हालात जो उसके ऊपर गुजरते हैं वो भाए सारी भाए या जो मतलब दुनिया के हालात हैं वो उसमें वो अपने बयाँ करता भा है रखता है सामने बात लोगों के तो ये है भक्ति गीत और सूफी और रोमांटिक गाना गा रहे हो तो गाने में तो ये है कि ठीक है आप तो गाना तो नेचुरली एक ही <laughs> के लिए गाओगे आप गाना जो गीत गाओगे तो वो तो एक ही के लिए मतलब आजकल क्या है ज़्यादा से ज़्यादा आप रोमांटिक गा सकते हो गज़ल भी रोमांटिक हो सकती है तो गीत भी रोमांटिक हो सकता है तो गीत गाओगे तो रोमांटिक गोगे ज़्यादा से ज़्यादा ज़र और अपने महबूब के लिए गाओगे वो अपने गर्लफ्रेंड के लिए गाओगे और उसमें कुछ कुछ ऐसा होता है कि जो सिचुएशन सॉन्ग होते हैं तो वो कोई माँ के ऊपर से गाओगे तो वो माँ के ऊपर जो गाओगे तो वो भी एक इबादत है क्योंकि उसमें जितनी भी वर्डिंग्स आएगी जितना भी उसमें लिखेगा शायर जो भी तो वो एक भाव होगा एक भक्ति होगी उसके अंदर भी एक भक्ति है भक्ती। जैसे कि बशर बद्र साहब का एक शेर है मैं ग़ल भी आता हूँ कि सख्त राहों में भी आसान सफ़र लगता है ये मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है मैंने जिस वक्त तेरे दर पे किया था सजदा अब सजदा आया क्योंकि माँ आ गई कि मैंने जिस वक्त तेरे दर पे किया था सजदा आसमानों से भी ऊंचा मेरा सर लगता है तो इसमें आगे ना मतलब भक्ति भाव पूरा सारा माँ जो भी है माँ बेटे का वो सारी चीज़ें आ गई तो ये जरूरी है कि आप क्या लिख रहे हो और हर चीज़ का एक अलग भाव है अपना आप सूफी है जैसे तो सूफी का एक अलग भाव गज़ल का एक अलग है रोमांटिक गाने का अलग है चलिए आज हम जी बहुत ही अच्छी बात है आपसे हो रही है और आशा करता हूँ हमारे दोस्तों को भी अच्छा लग रहा है और जाते जाते मैं कहूँगा एक मैसेज के तौर पे क्या आप बताना चाहेंगे हमारे सभी श्रोताओं को और इसके साथ में एक गज़ल आप थोड़ा सा गुनगुनाएँ जाते जाते सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि आप हौसला रखें उम्मीद ना छोड़ें ना बॉम्बे आने की ना ही कुछ करने की हम कुछ नहीं कर सकते उम्मीद बिल्कुल आप बांधे रखिए हौसला बनाए रखिए और उम्मीदों से ही सब कुछ होता चलता चलता रहता है और बहुत अच्छा शेर है किसी शायर का वो मैं आपको सुना देता हूं कि जमीन पे बैठकर के आसमान देखता है जमीन पे क्या आसमान देखता है ये शकील आज़मी एक बहुत अच्छे शायर हैं उनका शेर है कि जमीन पर बैठकर के आसमान देखता है जमीन पे बैठकर क्या आसमान देखता है पर्व को खोल ज़माना उड़ान देखता है तो ज़रूरी है कि हमें अपने पर्वों को खोलना है और वो कॉन्फिडेंस रखना है कि हमें ज़िंदगी में लाइफ में कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ करना ही है और वो ये सोचेगा जो इंसान वो सफल होगा अपनी ज़िंदगी में वो आगे तक चलता रहेगा काम करता रहेगा और यही सफलता की निशानी है कि आप अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखो उसको तोड़ो नहीं और जो करना है बस करना है मैं तो ये समझ ये जानता हूं सर जी बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया आशा करता हूं सभी को अच्छा लग रहा है और जाते जाते मैं चाहूंगा एक गज़ल आप गुनगुना दीजिए अच्छा होगा हम्म हु, हु, एक सूफी नुमा गज़ल सुना देता हूं आपको सूफी भी है और गज़ल के हैं हमारा साथ हमारा साथ छोड़ा है किसी ने समंदर को निचोड़ा है किसी ने हमारा साथ छोड़ा है किसी ने समंदर को निचोड़ा है किसी ने वजू करने लगे खुशबू के मौसम वजू करने लगे खुशबू के मौसम गुलाबों को निचोड़ा है किसी ने हमारा साथ छोड़ा है किसी ने हमारा साथ छोड़ा है किसी ने समंदर को निचोड़ा है किसी ने और एक और भी मुझे जो पसंद है शिव पिया साथ है मोरे शिव पिया साथ है ज्ञान रस्मों की बरसात है शिव पिया पियासात हैं मुरे शिव पिया पियासात हैं वो नजर में है वो जिगर में है सांसों के लंबे सफर में है वो मेरे दिन रात है शिव पिया है मुरे पिया सात है चलिए बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को भी अच्छा लग रहा है और सूफी नुमा गज़ल आपने अभी सुना उसके बाद भक्ति गीत एक जो है शिव पिया साथ है बहुत ही खूबसूरत गाना आप सुने और मैं चाहूँगा कि ये दोनों गाने मैं बैक टू बैक आपको छोड़े जा रहा और इसी के साथ मुझे और अजाम दे को इजाज़त नमस्कार नमस्कार बरसात है शिपिया सत है शिपिया सत है वो नजर में है वो जिगर में है सांसों के लम्बे सफर में है वो नजर में है वो जिगर में है सांसों के लम्बे सफर में है। दिन रात है मोरी दिन रात है शुफिया सात है मोरी शुफिया सात है है। ओ मेरे खुले हैं खजाने हम अस्िरत हम अस्थिर निर्माणा के दानी ओ मेरे शिव है मैं शंकर एक राज कलियुगतान तीन चरण मन रावण आत्म सीता हरण कलियुगतान तीन चरण मन रावण आत्म सीता हरण यहाँ झगड़े की जरिए तेरे है यहाँ झगड़े के जरिए तेरे है सर देव तत है